महर्षि दया महर्षि दयानय ग्रन्थ के प्रथम प्रकाश का तीसवा मन्त्र पढा जाय औसीया <Sýmāna> shri, जो तथा सद् जगत् का राजा का का सब सब और स्वामि सद् अभिस्त्री सिधिकार तो का ना और सूर्य के साथ वी प्रकाशक है अर्थात् सदा है इतो जातो विदीश्वे यत्पन्न हुआ है अर्थात् रचा है वैश्वास्मतौ कार्य परमेश्वरीमतौ अ ज्ञान में ज्ञानवाद हे महाराज महाराज अभि हरि आशाी प्र ईश्वर को वैश्यवान कहा गया सारे संसार का नेता नायक ईश्वर ईश्वर कोना ना नायक मनलता है वूपे सफल तुलना संसार व्यवहार ईश्वर का आदेश है व्यक्ति का आदश ये दोनो आदेश टकराते है व्यक्ति वा मनता अस्ति वा ये अमर्त शब्द ने हुहा है जब जि बात दो बातें टकराती हैं, ईश्वर का आदेश और व्यक्ति का आदेश व्यक्ति सम्मति अपनी मान्यता ईश्वर टकराती हैप्राय ईश्वर है आज्ञा क उल्लघनेता व्यक्ति मानता आगे बो आत्मरीक्षण करो दुन्यामदो आपनी बात के आरीत टकराती है अह या ईश्वर अपनी मानती तेरे से सुन लो कई बार बाहर देख करके व्यक्ति अपना पीछा सुना लेता है कि हां दुनिया तो बड़ी भूल कर दे तू क्या कर रहा अपनी बता आपने मोटी बाता में सुना कि भाई दीपक के नीचे अंधेरा होता है यह अंधेरा प्रत्येक व्यक्ति के पास में या कोई खाली जब ईश्वर की बात और अपनी बात दोनों टकराती है तो व्यक्ति अपनी बात मानता है ईश्वर की बात ईश्वर ने कहा हे व्यक्ति तेरे पास में जो धन सम्पत्ति है निश्चा है बल है ऐश्वर्य है, है वो मेरा है और मेरा मान करके अपने प्रयोग में जाता हुआ दूसरे को समर्पित कर दे कितने लोग ऐसा करने वाले अब गाते क्या है बाहर के जी तेरा क्या हारे मेरा ओ अब ये चालीस वर्षे बनते हो वो वहीं का है और आप भी भावना की है सर बाहर के जबकि जर के भाई ये, ये भवन ये जो है इतनी लंबी चौड़ी कोसी की वो कहता है भगवान की अच्छे जी बच्चे हैं इस चीजें भी भगवान के अच्छा कारखाने में क्या आय हो रही है आय भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और वो सारा धन को भी भगवान का है और जब खर्च करना पड़े तो वहां अब यही व्यक्ति को दोष सुखों से बंदर से नहीं मिलेगा हमने पंदरिया का उदाहरण सुना है कि बच्चा कम मर जाए और मर के सूख भी जाए जिन्हें पेट की चिपाई अवेलेबल ये व्यक्ति पंदरिया के कम नहीं बनाया तू कर भे व्यक्ति ते बना नै तु तक्षा कु इत्या प्रलयता ठेकेदार बा मेरा साधकलोगो यानि शरीर को अपना मनद य भगवान् का भगवान् का मान अद्य अग्रिम भगवान् कीनि धन को अपने संपत्ति को अपना मान दे और मानता सब जगह यही बात नहीं तो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को ईश्वर से बड़ा मानता है व्यक्ति अपनी बुद्धि अपने दिमाग को ईश्वर से बड़ा मानता है जाता है। ने इतनी भूल की नहीं आता भगवान् इ भूली सोने मध न सुगन्धो सोना रो सुगन्ध आगु पट जा जो सोना रखता रो जन्ध आगडे जाते सोनाया रता जंगल में जाओ जोर डाकू में हुए जैसे पता चलता नहीं सुगंध आएगी जैसे रात की रानी की आएगी जैसे भूल लग रहे अभी वो दूर से ही कमर देता इस व्यक्ति के पास में सोना सोना गन्ना जो है उसमें गुड़ नहीं लगाया उस पर गन्ना देखा कभी गन्ने का दान देना उसमें गुड़ लगा देता थाम का को डू और ये करो ये करो और गुड़, गुड़ लगा देता तो था क्या होता वो उसकी खादा वहीं खा जाती चौब्डी गुड़ खाने की इच्छा आप की रखी होगी एक, एक, गा। एक बेटी ने एक रोटी के निष्ठान बनाया और कहते हैं एक महात्मा के पास में एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई और कहने कहेंगे महात्मा जी इसको गुड़ खाने की बहुत अधिकार जी ये मैंने पच्ची का दिष्टान लिया था मैं दूसरा दिखात उन्होंने कहा भाई मैं क्या उद्देश्य दूध मैं गुड़ खेल लेता था इतने तुम्हें कुछ दिनों के पीछे जा रहा है एक कथा एक कथा तुम्हरी भाई कल्पना करता है व्यक्ति कहता है इस गुड़ ने भगवान के पांचा की शिकायत की भगवान जो मुझे बेचता है खाने के लिए दोस्त मुझे बताओ उनका देखभाल आप दूर रहे दूर मेरे दूर पानी है। <laughs> <laughs> तो, तो ये व्यक्ति गुड़ ऐसी चीज है चीनी को तो कहीं एक नदी डाल दो पानी डाल दे रास्ता ढूंढ के ले जाएगी तो मैं बता रहा था कि कितने लोग हैं भगवान की भूल बताते हैं और कितने लोग हैं आप जितने भगवान की भूल ही बता रहे हो पधे पधे भगवान कहता है मित्र की ये यह देखो और आप दो जन पति पत्नी दो मित्र गुरु जी दो मित्र नहीं मित्र की दृष्टि नहीं देखते वही श्रीवान नगर से सुमर उन याद रखिए कि ईश्वर नेता नाय ने न तु अपि बा मा और दूसरे ईश्वर कीन् बस् महान साधक ही रहता है मेरा मे तो कहता है ह ये अच्छा है। और का अश् नी कि साधक केरी बाब है ईशर कीक हैर अभिमानि व्यक्ति सांसारी की व्यक्ति कहता मेरी बात ठीक है भगवान की कुछ नहीं है बस इसके व्यक्ति का जो है जीवन नीचे ले जाएगा नहीं उठ सकता ये लाखों ऋषि हुए उनकी गणना नहीं आ रही आदि इस व्यक्ति से लेके महर्षिदांत पर्यंत जो परंपराशी वेदों के विद्वान थे उसमें आप एक बात देखेंगे कि कोई ऋषि ग्रंथ करता जब बात अन्तिमवाद काता है तब ते मेरि वेद कविद्ध है अमान्य मनमानता ये उद्घोष व्यक्ति ये ईश्वर को नय मानते थे नेता मनते थे इ महान आौतिक वैज्ञान व्यक्ति ये व्यक्ति महान हैने खोद की पर अपना और दूसरे का कल्याण वो नहीं कर सकता दुखों से नहीं छुटा सकता इसलिए वो महान ऋषियों से बिल्कुल नहीं लोग तो ये मानते में तो बहुत आगे बढ़ गई और ऋषियों की तो कथाई क्या है वस्तु स्थिति यह है कि मानव देश की पूर्ति मानव लक्ष्य की सिद्धि की दृष्टि से ऋषियों के तुल्य कोई वज्ञा नहीं है ये अलग विषय कि वैज्ञान विषय चन्द्रका ज्ञान बना विषय अलग अलग विषय सकते विषयो ऋषि आगे हो सकते ये कहते। और ने मूलो भूत मनवय का प्रयोजन है वै वैज्ञान ऋषिकार नेता न मानेक न वही शिवानरस्य सुमतऊ ज्ञान विश्व का जो नेता है हम उसके ज्ञान विज्ञान के अनुरूप हो जाए वही शिवानरस्य सुमतऊ ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप हम हो जाए भगवान ईश्वर का ज्ञान जो कहता है वही काम करें ईश्वर का ज्ञान कहता है कि तुम इन चीजों को लो गौर स्वामी रहो अपने लिए प्रयोग करो दूसरे के लिए प्रयोग करो पर मुझे हटा करके अपने को स्वामी मत मानो ये ईश्वर का ज्ञान है इसका इसमें भी पार्थम्य नहीं है कि हम इन चीजों को ऐसा मान के चले ये ईश्वर है इ रक्षा कठानी ये इ तात्पर्य है।, है कि खूब धनवन् बनो वैज्ञान बनो सम्पत्तिशली बनो बलवान बनो योगी बनो पर इन चीजों का आदिश् है बना ईश्वर हैने वा ईश्वर है रक्षा के साधन ईश्वर दिये है गौरस्वामि आदेश का के का नहीं, बागा कारणीनसारे इदानी जोग जो न सोचते आनते कि सष्ट बहु आनीति अनेक गुणा अधिक सोगी संपत्ति सारे झगडे जिने विनाश कारण अपि मनने अपि चीन ऊपर से लेकर नीचे तरह जो संपत्ति पर लड़ाइयां हैं वो अपना मानने से लड़ाइयां हैं ईश्वर का मानने से लड़ाइयां नहीं है यदि ईश्वर मान के प्रयोग करे सारा विश्व तो यह लड़ाइयां समाप्त हो जाएगा अपना मान के प्रयोग हो रहा है इसलिए घर घर में लड़ाई है परिवारों में लड़ाई देश है देश देशांतर में लड़ाई है महान युद्ध छिड़ते इसी के ऊपर मेरे को उत्पन्न हो गए तो याद रखना ईश्वर हमारा है। हम नेता है हम स्वयं नेता नहीं आज दिल के नेताओं की क्या इच्छा है सरल एवं प्रत्येक व्यक्ति राजा बनना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है और तो और सन्यासी भी राजा बनना चाहते हैं ग्रेट के बाद पंद्रह में जा राजा बनना चाहते चाहते अगर प्रत्येक व्यक्ति राजा बन जाए तो प्रजा रहेगी कहीं प्रत्येक व्यक्ति राजा बन जाए प्रजा कहा राजा के प्रजा कहेगा सारे राजा बन जाएगी फिर और सारे राजा बनने का मतलब वहीं क्योंकि वो कहेगा मैं राजा तो नहीं वो कहेगा मैं राजा तो नहीं इसमें साथ राजा ही भवना नाम सारे संसार का राजा ईश्वर है सारे संसार है जा दो निष्गम शे सारा संसार ईश्वर में बनाती खिलाफ भौतिक वजह जैनिक कहता है कि यह संसार अपने आपन के तरह कितनी भयंकर भूमि इनका दिमाग पता नहीं कहां करा ईश्वर के जो मानने वाले उनका भी दिमाग खराब और न मानने वाले का भी खराब दोनों का दिमाग खराब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जब इस शरीर की रचना को देखता है और जब माँ के पेट से पैदा होते हैं उससे पहले की स्थिति को देखता है अंग पहले पुण्य के होते हैं माँ के शरीर में आंख नाक वो माने नहीं बनाए वो पिता ने भी नहीं बनाए अपने आप कैसे बन गए ये प्रश्न इतना भी नहीं सोच सकता है। इतनी है ये इतनी बुद्धि एज के बाद में ये आंख नाक ऐसा है असाधारण स्वतः उत्पत्ति नहीं हो सकती विवश कर देती है ये रचना कि मैं तो मां बना सकती मैं पिता बना सकता मैं वैज्ञानिक ने बनाए ये सब चीजें में कोई शरीर साग निया बताओ कोई शरीर था या माता का पिता था? नहीं था तो इसका मतलब क्या जा निकला जहां से शरीर प्रारंभ होता है वो शरीर ईश्वर रचित होता है और ईश्वर रचित शरीर के पीछे ईश्वरीय शरीर इसलिए यह बात बिल्कुल सिद्ध हुई उस समय मनुष्य जब था ही नहीं तो शरीर कैसे पैदा हो अच्छा चलो मनुष्य हो गया पैदा आग बना के दिखा कोई जाओ, आग एको आ बना दे शरीर इसकी नकल कति भा तु शरीर बनाते हा ठिक लगाना पता चे बिको गृही दो हा टिके लगा हा टीक ल लगानना नकली ऐसा का बना नकली बना पीच्छ पीच्छ आगे चेख बा गा चगा दा लगा च नाक पी ले सूङ्गनेक पी पता पि आरी ना पीय भी तु पता चले सनानि दली मत वैसी कार बना ऐसी भी नहीं बना पा रहे कोश कते नकले बना पा ऋणी याद री ताव मत कुरी अहं मनी आपत्ति बे ऋणी जो न ज्ञान सत्य के ग्रहण करने सत्य के करते हैं परंतु उनकी विपरीत बात को नहीं मानना है न सहन करेंगे देखेंगे से, से वैज्ञानिक ईश्वर की बात को माननी ईश्वर की बात से जो विरुद्ध बात करो अपनी नहीं, नहीं, नहीं। और अब कई लोग कहते हैं वो तो ईश्वर के विरुद्ध है ईश्वर के और तू क्या कर जिन फिर उठते काम करता है ईश्वर की उसकी अच्छी बात नहीं मानता अपनी रुचि भी मानता बताओ क्या करो ईश्वर के सुरोजगार करो ये स्वार्थ के लिए दौड़ है. अंगूर खा के बांटते रहा तो नहीं बांटने वाला क्या देखता है कि भाई अपनी थाली मजान में लगेगा तो क्या करेगा हैं? कम करेगा या अधिक या समान ईश्वर की मति से चलेगा तो समान करेगा क्या कम और अपनी मति से चलेगा तो अधिक करेगा तो होता है अपीन् एक सिद्धान्त पकट लिए वीसटे कुगा सम्यक् निर्णयते अने दिमाग हा दिमाग बुद्धि कहती है ये और वेद और ऋषि और ईश्वर कहता है ज्ञान ज्ञान मनस उघे ये शत्रु अध्य और फिर हम ठीक ठिकाने ठा ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो एक दिन हम ईश्वर को नेता मान के रहेंगे और ईश्वर को नेता स्वीकार करने का मतलब है ईश्वर से संबंधित होना उसका संबंध होने का परिणाम है समाधि और समाधि का परिणाम है सारे पत्रों का विनाश बनान की प्राप्ति अब जान